अमृतवाणी सिद्ध पुरुष की निर्विकारता नौ जब नारियल के पेड़ की टहनी झड़ जाती है तो उसकी जगह सिर्फ उसका निशान रह जाता है जिससे पता चलता है कि इस स्थान पर किसी समय एक टहनी थी इसी प्रकार जिसे ईश्वर लाभ हो जाता है उसमें अहंकार का केवल छिन्न भर रह जाता है काम क्रोधादि का केवल आकार मात्र रह जाता है उसकी अवस्था बालक की सी हो जाती है बालक का सत्व रज तम में से किसी भी गुण से लगाव नहीं होता बालक के मन में किसी वस्तु के प्रति खिंचाव पैदा होने में जितना समय लगता है उस वस्तु को छोड़ देने में भी उसे उतना ही समय लगता है तुम चाहे तो उसमें एक पाँच रुपये कीमत की धोती अधेली की गुड़िया दे फुसलाकर ले सकते हो भले ही पहले वह बड़े जोर के साथ कहे नहीं मैं नहीं दूंगा मेरे बाबूजी ने मोल ले दिए हैं फिर बालक के लिए सब समान हैं ये बड़े हैं वह छोटा है यह गान उसे नहीं है इसीलिए उसी जाति पाति का विचार नहीं है माँ ने कह दिया वह तेरा दादा है फिर चाहे वह लुहार ही हो वह उसके साथ बैठकर एक ही थाली में से रोटी खाएगा बालक को घृणा नहीं सूची असुचि का ज्ञान नहीं शौच के बाद हाथ नहीं मटिया था नौ सौ तिरपन मुक्त पुरुष संसार में किस तरह रहते हैं जानते हो पंडुब्बी चिड़िया की तरह जो पानी में रहती तो है पर उसके बदन पर पानी नहीं लगता अगर कभी थोड़ा सा लग भी जाए तो एक बार बदन को झाड़ देने से तुरंत सब पानी झल जाता है नौ सौ चौवन साँप को पकड़ने जाओ तो तुरंत काट खाता है पर कोई अगर मंत्र जान ले तो कई सांपों को अपने गले में लपेट कर खेल दिखला सकता है उसी प्रकार ज्ञान लाभ कर लेने के पश्चात मनुष्य पर कामनी कांचन का परिणाम नहीं होता 955 सौ मेढक के बच्चे की जब दुम झड़ जाती है तब वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर ही रूपी धूम के झड़ जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है तब वह सच्चिदानंद भगवान में भी मग्न रह सकता है और संसार में भी विचरण कर सकता है नौ हवा चंदन की सुगंध और विष्टा की दुर्गंध दोनों को लेकर बहती है परंतु उनमें से किसी के भी साथ मिल नहीं जाती इसी प्रकार भुक्त पुरुष भी संसार में रहते तो हैं परंतु वे संसार के साथ मिलकर एक नहीं हो जाते नौ सौ लोहा यदि एक बार पारस पत्थर को छूकर सोना बन जाए तो फिर उसे चाहे मिट्टी के भीतर गाड़ रखो चाहे कूड़े में फेंक दो वह सोना ही बना रहेगा फिर लोहा नहीं बनेगा जिन्होंने भगवान का लाभ कर लिया है उनकी अवस्था भी इसी प्रकार की होती है वे चाहे संसार में रहे चाहे वन में उन्हें किसी प्रकार का दोष छू नहीं सकता नौ दूध को पानी में छोड़ दो तो वह पानी के साथ मिलकर एक हो जाता है परंतु यदि उसका मक्खन बना लिया जाए तो फिर वह पानी में नहीं मिलता तब वह पानी पर तैरने लगता है इसी तरह ईश्वर लाभ कर लेने के पश्चात मनुष्य हजारों संसारासक्त बद्ध जीवों के बीच रहकर भी स्वयं बद्ध नहीं होता नौ जिसने जीव जगत तथा ब्रह्म इन तीनों के एकत्व की उपलब्धि कर ली है उसे अच्छे और बुरे का बंधन बांध नहीं सकता